उदाहरण होते हैं हैं हैं ही ही जीवों की जीवों की की रक्षा ज्ञान मुक्ति करते हैं। तो इस संसार में एक कबीर साहब हैं उनकी शरण में जो जीव आएंगे और अच्छी करनी करेंगे कभी ऐसा राजी नहीं होना है कि हमें कबीर साहब के संत मिल गए हैं और अब तो हमारी मुक्ति हो जाएगी क्योंकि साहिब कहते हैं कि आपकी मुक्ति आपके हाथ में है क्यों हाथ में है कि संत तो अपना काम कर देते हैं वे उपदेश सुना देते हैं नाम सुना देते हैं अब आप अच्छी करनी करोगे तो आगे बढ़ोगे इसलिए अच्छी करनी करो और तन मन धन से शरणागत रहो हमेशा आदीनता में रहो और हमेशा एक विकारी की तरह गुरु की शरण में रह करके और शब्द अभ्यास करो और जब शब्द का अभ्यास करोगे तो आप अपने सतगुरु को हमेशा साथ पाओगे और फिर यह देश चौदह यम है यहाँ और बड़े यमों के सरदार काल हैं तो इस देश से काल पुरुष से मन पुरुष से छुटकारा पाना है निज मन यानी इस जीव को जो में है। वहां इस जीव जीव को परमात्मा जो में की अंतिम यात्रा है वहां जाना है जाना तो इस यात्रा को करने के लिए हमें उचित तैयारियां खुद को करनी होगी और जीवन के अंदर अच्छे अच्छे गुण धारण करने होंगे तभी अपना कल्याण होगा तो इन्हीं शब्दों के साथ आज, आज का सत्संग यही समापन होता है बोलो सतगुरु कबीर साहिब